क्या 25 यात्री आपके साथ में गौरी गुप्तकाठी पहुंच गए हां शाम तक तक पहुंच गए सर शाम तक तक वहां से हम लोग डिवाइड हो गए सर कोई गाड़ी में आए कोई पैदल आए कोई अपनी गाड़ी के जरिए के भी धन्यवाद वहां तक पहुंच गए सर गुप्तकाठी तक तो पहुंच गए सर